तो रामेश्वर रामे दर्शन करे तनो तज ममलोक सिदरिय जो गंगा जलवान चढ़ाई सायुज्य मुक्ति नर पाई, तो नर पाई। कोई अ काम जो छे भगति मोर दे शंकर दे कृत से तुझ दर्शन करही कर सो श्रम भव तो सागर तरही भव सागर तरही राम वचन बचन सबके जी भाए मुनि बरन जिन जय आश्रम आये गेजा रघुपति कह रीति संतत करहीं प्रणत पर, पर प्रीति बाधा से तु नील नल नागर ना राम कृपा जस भयो जागर बूढ़या नई बोरइजेई भये पलबोहित समतेई महिमा यह न जलधि कैबरणी वाहन गुन न कपिनी कैकणी श्री भीर प्रताप ते सिंधुतरे पाषाण मति मंद जय राम तजी ते भज जाई प्रभु जई जाय प्रभु श्रिया चंद्र की जय सुतनो जय हर सव चंदन की जय स्मरण करे कल देख रहे थे वहाँ जहाँ समुद्र के ऊपर सेतु बना वहाँ भगवान श्री राम जी ने शंकर जी की स्थापना की पूजा की और फिर वहाँ की महिमा बताते हैं भगवान शंकर जी की पूजा और भगवान राम की इन दोनों की मान्यता पूजा आराधना ये एक साथ होनी चाहिए माने एक दूसरे का विरोध न करें। शंकर जी की पूजा करने वाले भगवान श्री राम जी में भी भक्ति रखें और भगवान श्री राम जी की पूजा करने वाले शंकर जी में भी भक्ति रखें ये दो अलग अलग देवता नहीं है ये बात कल देख रहे थे जो परमात्मा है वो ज्ञानस्वरूप है तो भगवान राम है विश्वास स्वरूप है तो भगवान शंकर है विश्वास और ज्ञान एक दूसरे पर निर्भर ज्ञान पर विश्वास निर्भर है और विश्वास पर ज्ञान निर्भर है ये विचार करेंगे तो किसी को हर व्यक्ति को अपने हृदय में समझ में आ जाएगा <coughs> बस इसी प्रकार से भगवान राम शंकर जी की पूजा करने वाले हैं और शंकर जी भगवान राम की पूजा उपासना करने वाले हैं <coughs> ये दोनों की एक, एक दूसरे की पूजा करके ये दिखलाते हैं कि इसमें जो है ये है विश्वास और ज्ञान इन दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए अब ये देखो शंकर जी की वहाँ स्थापना हो गई मूर्ति की तो मूर्ति की स्थापना है उसकी पूजा का क्या फल है ये अब बताते हैं तो दोनों बातें हैं एक तो शंकर जी की मूर्ति की स्थापना वहां हुई है उसकी पूजा करने जो लोग जाते हैं उसका फल है और दूसरे ये भी है कि परम परमात्मा को प्राप्त करने का और आध्यात्मिक साधना का जो विकास क्रम है वो भी इससे किस प्रकार के संगत बैठता है वो भी ध्यान दें कहते हैं जय रामेश्वर दर्शन कर ही जो लोग इन भगवान शंकर जी की जिनका कि नाम रामेश्वर है उनका लोग दर्शन करते हैं तो तनु तुम लोक से धरी हैं, वे शरीर छोड़ के मेरे लोक को प्राप्त होंगे जिनका कि नाम पहले शंकर जी की स्थापना करने के लिए भगवान ने कहा वो शंकर जी हैं फिर लिंग स्थापित विधिवर कर पूजा करके बताया कि शंकर जी की जब मूर्ति की स्थापना होती है उस मूर्ति को लिंग कहते हैं तो वही शंकर जी लिंग भी हैं फिर उसी के बाद फिर जो है वो रामेश्वर का नाम रखा गया शिव तो जितनी भी मूर्तियां जहां कहीं भी होंगे सबको शिव कहेंगे शंकर कहेंगे लेकिन उनके जगह जगह जहां जहां मूर्तियां स्थापित हैं विभिन्न नाम है तो ये ये जो शंकर जी है जिनकी भी स्थापना भगवान राम ने की उनका नाम रामेश्वर हुआ रामेश्वर शब्द का अर्थ है जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। जो भगवान राम के लिए पूजनी हैं, उनके भी जो स्वामी हैं वो रामेश्वर हैं। ये तो मुख्य अर्थ यही है उसके बाद और अर्थ भी हो सकते हैं राम ही जिनके की ईश्वर हैं, वो रामेश्वर माना वो शंकर जी जो भगवान राम की सदा पूजा किया करते हैं वे उनको भी रामेश्वर कह सकते हैं राम और ईश्वर ईश कहते हैं शंकर जी को भगवान राम को कहते हैं राम राम परम परमात्मा है ईश जो है वो हो ईश्वर करके हैं तो जो परमात्मा और ईश्वर जो दोनों है इस प्रकार के जो है वो हो रामेश्वर हैं तो एक बहुब्री समास है एक तत्पुरुष समास है एक कर्मधारा समास समाज सब होते हैं तो व्याकरण वगैरह जो लोग जानते हैं समाज से अर्थ किस प्रकार से जाते हैं तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अर्थ ये हैं लेकिन मुख्य अर्थ ये कि चुन भगवान श्री राम जी ने शंकर जी की यहाँ स्थापना की तो शंकर जी के जगह जगह अलग अलग नाम होते हैं जैसे काशी विश्वनाथ काशी में जो भगवान शंकर जी की मूर्ति है उनको विश्वनाथ मंदिर कहलाता है विश्वनाथ कहलाते हैं ऐसे इनको जो है यहाँ पर रामेश्वर कहते हैं तो इनकी कहते हैं कि जो रामेश्वर दर्शन करें जो लोग आकर के भविष्य की बात बताते हैं कि आगे चल करके लोग आकर के हाँ भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे यहाँ आएंगे इनका पूजन करेंगे वे तनोत जम लोक से हैं वे शरीर छोड़ेंगे तो मेरे लोग को प्राप्त होंगे <coughs> फिर कहते हैं कि जो गंगाजल जल आम चढ़ाए जो लोग आएंगे यहाँ पर गंगाजल जल चढ़ाएंगे आकर के तो वो तो कुछ और भी विशेष कार्य उन्होंने किया तो सो सायु जो मुक्ति नरपाई हैं वे लोग सायु मुक्ति प्राप्त कर लेंगे गंगा जल कहाँ ला कहा, कहा केवल गंगा कह दिया है यहाँ पर जो गंगाजल ला करके के चढ़ाएंगे कहीं कहीं और और ग्रंथों में अनेक रामायण वाल्मीकि आदि दूसरी दूसरी रामायण है आनंद रामायण उनमें कहीं इस प्रकार से है कि जो गंगाजल ला करके जो वहां से गंगोत्री से गंगाजल ला करके के चढ़ाएंगे उनके लिए ये फल है अथवा जो लोग काशी से गंगा ला कर चढ़ाएंगे उसका ये फल है दक्षिण में इस प्रकार का प्रसिद्ध है कि जो पहले जाकर के रामेश्वर जी भगवान का दर्शन करें और वहां जो समुद्र के तट के ऊपर बालू है उस बालू की छोड़ी सी लेकर के काशी जी आवे इलाहाबाद के पास काशी में वहां जाकर के मणिकर्णिका घाट पर उस बालू को वहां पर प्रवाहित करें और फिर वहां से गंगा जी से चलने काशी का और फिर जाए रामेश्वरम में और फिर उस जल को चढ़ाने जाके रामेश्वरम पर ये प्रकार से पूजा करने का तरीका है ये दक्षिण की प्रसिद्धि है वहां की मान्यता ऐसे तो जो गंगा जल आने चढ़ाए इस प्रकार से जो उनको गंगाजल जल चढ़ाएंगे तो सो साइज मुक्ति नर पाए उनको सायुज मुक्ति हो जाएगी तीसरी बात कि हो काम जो छल ही है और कहते हैं फिर जो भगवान शंकर जी की वहां पर सेवा करे पूजन करे वहीं रहे जहां शंकर जी हैं वहीं वो बास करे और उनकी बराबर पूजा करता रहे और निष्काम पूजा करे और छल रहित पूजा करे दो बातें मुख्य एक तो कोई कामना न हो मने लौकिक कोई कामना न हो परमार्थ सिद्ध की कामना हो और दूसरे ये कि छल रहित करे छल ऐसा है कि कभी कभी लोग पूजा तो करते हैं भगवान की लेकिन इसलिए करते हैं कि जिससे कि दूसरे लोग समझें कि ये है पुजारी भगवान के भक्त हैं ऐसे भाव से जो पूजा करते वो छल पूजा है या ऐसे ही कोई और दूसरा उद्देश्य हो तो वो जो है छल पूजा है तो छल से जो पूजा की जाती है उसका फल यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता फल मिलता भले ही हो थोड़ा हो बिल्कुल व्यक्त जाता हो लेकिन जैसा कि फल चाहिए वैसा नहीं मिलता इसलिए छल छोड़ करके भगवान की पूजन करे और कामना रहित होकर के करे तो भगत ही मौर्य शंकरी है तो भगवान शंकरको भगवान श्री राम जी की भक्ति प्रदान करेंगे ये है तीन जो है वह भगवान श्री रामेश्वरम की पूजा करने के तीन विधान बताए और तीनों के तीन भिन्न फल बताए तो जैसी पूजा वैसा फल जैसी भावना वैसा फल ये तीन फल जो है वो परमार्थ के तीन मुख्य साधन हैं उनका परिणाम कहते हैं कि इन तीन में है एक कर्म मार्ग है निष्काम कर्म मार्ग दूसरा उपासना का है और तीसरा ज्ञान का है उपासना करने वाले क्रमिक मुक्ति प्राप्त करते हैं पहले उपासना तो करते करते फिर वे परमात्मा को प्राप्त हो गए तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो शरीर छोड़ करके स्वर्ग आज से ऊपर उठ करके ब्रह्म लोक जाते हैं और ब्रह्मलोक में ही सात धाम को लोक धाम ये जितने भी धाम है वहां ब्रह्म लोक में है वही ब्रह्मलोक में जाकर के वास करते हैं तो जब कहते हैं तेतर जम्मलोक से धरिए ही तो ये ऐसे हैं जो क्रमिक मुक्ति वाले हैं उपासना तो करते हुए वहां तक तो पहुँचते हैं भगवान की प्राप्ति करते हैं दूसरे लोग जो हैं जो गंगाजल जल आने चढ़ाए तो गंगाजल ब्रह्मज्ञान का प्रतीक है ब्रह्मद्रव कहलाता है गंगाजल। तो गंगाजल जल जो ज्ञान परंपरा से चला रहा है वो और भगवान शंकर जी है गुरु तो गुरु और शास्त्र ज्ञान ये दोनों मिलकर के जो साधना करने हैं उनके प्रतीक भगवान शंकर जी है गुरु के प्रतीक शंकर जी ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक जो है शास्त्र ज्ञान के प्रतीक हैं गंगा जी इन दोनों को जो आराधना साधना करने वाले मिलाकर के उनको साहित्य मुक्ति प्राप्त होती है साहित्य मुक्ति के माने है वो परमात्मा से मिलकर के एकीकृत हो जाता है ये जो जो जाना सामान्य सहित परमात्मा के साथ जुड़ करके एक हो गया जो परमात्मा सो हो, हो गया ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है परम तो भरा को प्राप्त हो गया तो विमुक्त हो गया वो तो मुक्ति कई प्रकार की है तो दो प्रकार की मुक्ति यहां ले ली दो भागों में बात ली एक तो सायुज मुक्ति परमात्मा मिलकर के एक हो गए और दूसरे जो है परमात्मा के लोक में पहुंचे परमात्मा के भगवान के समीप पहुंच गए भगवान का रूप प्राप्त कर लिया तो तीन ये जो है मुक्ति के रूप है सालोक्य सारूप्य सामीप्य ये।, ये तीन जो है उपासना की फल तीन प्रकार की कर्मिक मुक्तियों में से चौथी जो है ये है सायुज साय। मुक्ति है वो ज्ञान का फल है और सद्या मुक्ति जिनको प्राप्त होती है वो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिए कदाकार हो गए तो वो मुक्ति उनको हो जाती है अब रही ऐसे व्यक्ति जो न भगवान का लोग चाहते है और न जो सायुज मुक्ति चाहते हैं कुछ लोग ऐसे है जो भगवान की भक्ति उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या जीवन मरना जन्ना होता रहे तो होता रहे शरीर प्राप्त हो चाहे न प्राप्त हो लेकिन भक्ति प्राप्त हो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि जो निष्काम भाव से भगवान की भक्त शंकर जी करता है निश्चल भाव से करता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है जैसे भरत जी जब त्रिवेणी में स्नान करने गए तो वहां पर त्रिवेणी से वरदान यही मांगा कि हमें न तो धर्म चाहिए न चाहिए न काम चाहिए और पद में चाहू निर्माण और मुक्त भी नहीं चाहिए जन्म जन्म रघुनाथ पद माने हर जन्म जब यहाँ कहीं शरीर प्राप्त हो तब तो भगवान श्री चरणों में ही प्रेम हो भक्ति प्राप्त हो तो भक्ति का वरदान मांगा माने ये सब प्रकार की जितनी भी मुक्तियां इत्यादि हैं और सब प्रकार के जो लौकिक सुख हैं उन सबकी कामना का त्याग कर दिया तो ये इनकी कामना का त्याग का रूप इस प्रकार का है लौकिक और परमार्थ सब कामना त्याग कर ऐसा जो व्यक्ति है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और भगवान की भक्ति नहीं है उससे ज्यादा कोई आनंद नहीं अब आनंद का भी विभाजन कर लेते हैं लोग इस प्रकार से कि एक तो वो आनंद जो परमात्मा स्वरूप हो गया तो अपने आप को देखता है कि हम आनंद स्वरूप है जो शायद जो मुक्ति प्राप्त हो गया वो अपने आप अपने आनंद में मज हैं अपना ही आनंद उसे प्राप्त है तो दूसरे लोगों की कुछ धारणा ये है कि जब स्वयं आनंद स्वरूप है तो क्या आनंद का पता चलता होगा वो जानते ही आनंद ही स्वरूप ही है तब क्या जब ये हो कि परमात्मा का हम परमात्मा से बिल्कुल अलग न हो लेकिन कुछ हो और परमात्मा में प्रेम हो आनंदता हो और परमात्मा का आनंद हमको प्राप्त हो तब बहुत आनंद है माने आनंद प्राप्त करने वाली जो हमारी बुद्धि है जो परमात्मा के संस्पर्श से आनंद का अनुभव करती है उसको भी आनंद प्राप्त हो तब विशेष आनंद है तो ऐसे लोग जो है वो भक्ति ही चाहते हैं ऐसे लोग और वे बहुत बार इस प्रकार का भी रखते हैं कि सायुज की जो है वो हो माने परमात्मा के साथ एकीकृत हो जाने वाला जो आनंद है वो उनको समझ में नहीं आता और यह समझ में भी आता हो तो उससे अधिक तुलना में उनको भक्ति का आनंद अधिक समझ में आता है तो तुलसीदास जी ने जो क्रम रखा है उसे ये पता चलता है की तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं भगवान शंकर जी की पूजा करें भगवान की भी भक्ति रखें तो उसके फल फलस्वरूप एक तो उपासना तो का फल कर्मिक मुक्ति प्राप्त हो सकता है और दूसरा फिर मुक्ति प्राप्त हो सकती है परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाए और फिर इससे भी ऊंची स्थिति है भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाए <स्थितियां> इस प्रकार से तीन स्थितियां जो है वो बता दें तो भगवान शंकर जी की पूजा आराधना में के, के बहाने ये तीन प्रकार की स्थितियां जीव को परमात्म रूप में प्राप्त हो सकती हैं उनका वर्णन हो गया ये तो हो गया महिमा भगवान शंकर जी की जो रामेश्वर जी की स्थापना की इसके बाद कहते हैं अब देखिए जो ये है सेतु आ गया इस सेतु की भी महिमा सुनो तो कहते हैं ममकृत सेतु जो दर्शन कर ही तो रामेश्वरम में जाकर के पहले लोग जो जाते हैं भक्त लोग पहले रामेश्वर मंदिर में जाते हैं पहले सागर में स्नान करते हैं समुद्र में और समुद्र से स्नान करके आते हैं मंदिर में तो मंदिर में फिर कुएं का पानी मिलता है फिर उससे दोबारा स्नान करते हैं और फिर स्नान करके फिर जो है वह हो, जाते हैं तो शंकर जी की पूजा करते हैं उनके दर्शन करते हैं फिर शंकर जी की पूजा करने के बाद में फिर जाते हैं सेतु के दर्शन करने के लिए ये क्रम वहां का है तो कहते हैं कि फिर उसी क्रम से आगे बताते हैं कि सेतु जो दर्शन कर ही कहते हैं मेरे बनाए हुए जो इस सेतु के जो दर्शन करेंगे सो दिन श्रम भव सागर तरही। वो कहते हैं बिना परिश्रम के ही संसार सागर से पार हो जाएंगे फिर देखो बार बार इसी बात का सूचना है ये लौकिक रूप में तो समुद्र के ऊपर का फुल है लेकिन प्रतीक है पारमार्थिक दृष्टि से भौसागर से पार होने का ये प्रतीक है भव सागर से पार होने के लिए भगवान का नाम भगवान की भक्ति ये पार करने वाली है उसी के समान ये पुल भी है इसलिए कहते हैं जो लोग इस सेतु के दर्शन करेंगे आकर के वो बिना परिश्रम के ही संसार सागर से पार हो जाएंगे राम बचन सब जिये भाई तब कहते हैं भगवान श्री राम जी ने जो ये बात कही सबको बड़ी प्रिय लगी सबने बड़े ध्यान से सुनी और तो सुन करके बहुत प्रसन्न हुए सब में कहते हैं कि वो मुनि लोग भी थे जिन्होंने आकर के शंकर जी की स्थापना कराई थी जो बुलाए गए थे सुग्रीव ने जिनको बुलाया था तो मुनि जी आश्रम में आए तो ये मुनि लोग फिर वहां से विदा होकर अपने आश्रमों को चले गए यहाँ तक की कथा हो गई आप शंकर जी की टिप्पणी सुनो उसके ऊपर शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती को तब कहते है देखो तुमको कथा सुनाई हाँ। तुमको कुछ समझ न आया हाँ, समझ में आया पार्वती जी ये कथा सुनते सुनते वो समय प्रसन्न हो रहे थे बहुत प्रसन्न थे तो शंकर जी ने कहा क्या समझ में आया कहा के बारे भाई आपके क्या कहने हैं आपको तो भगवान राम भी आपकी पूजा करते हैं तो पार्वती जी को इस बात की प्रसन्नता थी पहले ये समझती थी इनको दुख था कि भगवान राम जो जगदीश्वर है भगवान शिव जो जगदीश्वर है वे जो सीता हरण हो गया उनको सीता भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं तो सीता जी को बड़ा दुख लगा कि देखो हमें सती को कोई उनको जो है ये सती को या पार्वती जी को ये बड़ा दुख लगा कि देखो शंकर जी इतने महान देवता हो करके भी आज ये देखो इनको भगवान राम को प्रणाम करें तो दुख की बात थी उनको अब देखते हैं कि भगवान राम ने भगवान शंकर जी की मूर्ति की स्थापना कर दी और इतनी महिमा सुना दी अरे भाई जो शंकर जी की पूजा करेगा उसको ये फल प्राप्त होगा और ये वो सब बता दिया तो पार्वती ने कहा ये तो भगवान राम से भी मकर और वही भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं भगवान राम की तो उनको प्रसन्नता हुई तो शंकर जी क्या कहने लगे गिरिजा रघुपति के यह रीति तो शंकर जी ने इस बात को भी स्पष्ट किया कहा कि हे गिरिजा देखो उन्होंने इस प्रकार से हमारी मूर्ति की स्थापना क्यों की हुँ? कहते तो भगवान का ये रीति है उनकी उनका तरीका भगवान का यही है कि संतत करें प्रणत पर प्रीति अरे ये तो हमारी भक्ति का फल हाँ, हम भगवान राम की इतनी भक्ति करते हैं उनकी शरण में है तो उसका फल ये उन्होंने हमको इतना हाँ, इतना महानता दी कि हमारी मूर्ति की स्थापना की हमारी भी पूजा करें। दी ये यथाम प्रपद्यंते भजाम में हम यह पता चलता है कि क्या अर्थ हो श्लोक का उसमें गीता में भगवान कहते हैं ये यथाम प्रपद्यंते की जो लोग मेरी जैसे पूजा करते हैं ता हम उसका उसी प्रकार से मैं भी भजन करता हूं तो शंकर जी जिस प्रकार से आनंद भाव से भगवान राम के उपासक पूजक हैं, तैसी भगवान राम जी उनके गए दे। तो देखो ये भक्ति का फल किस प्रकार का है संतत करें प्रणत पर प्रीति प्रणत वन जो क्षण में आता है उनके ऊपर भगवान कैसा प्रेम रखते हैं कैसी महिमा उन्होंने बढ़ा दी बांधा सेतु तो नील नल नागर अब आगे की कथा सुनाते हैं भगवान शंकर <coughs> और वो जो बात अभी कह रहे हैं वो कहते हैं हमारे ऊपर शंकर जी की कृपा नहीं है भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर नहीं है शंकर जी कहते हैं अन्य लोगों के ऊपर भी देख यही बात है <coughs> ये सब मानव लोग जितने भी भगवान की सेवा में लगे हैं अब जैसे नलनी लगे हुए हैं इन्होने सेतु बांधा तो क्या हुआ बांधा सेतु तो नील नलनागर ये बड़े चतुर्थे नल नील ने समुद्र और पुल बना दिया और राम कृपा जस भय उजागर और भगवान की कृपा से उनका यश भी हुआ अब जहाँ कहीं जो कोई पूछेगा तो ये कह देगी भगवान के सेना में नल नील नाम के दो बानर थे वो बड़े कुशल थे उन्होंने ये ये पुल बना दिया उन्होंने ऐसा सुंदर पुल उन्हीं की रचना है तो उनकी यश कीर्ति है वो नल नील की भी भगवान की कृपा से उनको प्राप्त हुई और हुआ क्या देखो ये तो नलनी के लिए भगवान की कृपा हुई और उससे भी बड़ी देखो पत्थरों के ऊपर भी भगवान की कृपा है कहते हैं बूढ़े या नहीं बूढ़े जो ही ऐसे पत्थर जो पानी में डालो तो स्वयं बोल जाए और अगर कोई अपने गले में ऐसा पत्थर बांध करके समुद्र में कूदे तो उसका क्या हो हा? वो अभी उछड़ करके ऊपर ना हो कभी वैसे बिना पत्थर के पानी में डूब भी जाए कोई व्यक्ति तो मरा हुआ पानी फिर बाद में उतराने लगता है मरा उतरा दिया हुआ कभी न कभी पानी में ऊपर आए लेकिन घरे में पत्थर बांध करके डूबे तो क्या हो वो डूब जाए बिल्कुल ऊपर ऊपरे उतरे नहीं तो बूढ़ई और आना ही मैंने दूसरे को बूढ़ई आन ही बोरही दे ऐसे पत्थर से स्वयं बूढ़ जाए और दूसरे को भी जोड़ दे तो भय उपल ऐसे जो पत्थर है वोहित समते ही सीनते ही वे बोहित के समान हो गए जहाज वो जहाज की तरह से नौका की तरह से वही पत्थर हो गए मानो वो स्वयं तैरने जैसे नौका तैरती है पानी के ऊपर डूबती नहीं है और दूसरे लोगों को भी पार कर देती है ऐसे नाव के समान वो हो गए तो इसमें ये सूचना इस बात की है कि संसार में दो प्रकार के व्यक्तित्व है ही है। एक वो व्यक्ति है जो भौसागर में डूब रहे हैं और जो उनका साथ करने वाले हैं उनको भी वो डूबाते रहते हैं अब तो ज्ञान दृष्टि से जो शास्त्रों को सुनते सुनते थोड़ी आंतरिक दृष्टि खुलेगी उनको दिखाई देने लगेगा कि जो लोग विषयों में लिप्त हैं और जो लोग छंद छखंड इत्यादि में प्रवृत्त हैं और भौतिक स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के दुष्कर्म करते रहते हैं वे लोग तो संसार सागर में डूबे ही रहे हैं और तो डूबेंगे और दुखी होते भी हैं परेशान भी होते हैं लेकिन उनको साथ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनका साथी होगा तो उसको क्या शिक्षा देंगे अरे जमाना ऐसा ही है अरे यही संद करना पड़ता है, नहीं तो पेट भी नहीं भरेगा, अरे मर जाएंगे इस प्रकार से ऐसे करना चाहिए तो दूसरे को भी वही रास्ता मंदमार्ग वही मूढ़ता का रास्ता दूसरे को समझाएंगे और उसको भी डूबो देंगे ये तो ऐसे हैं व्यक्ति जो दराचारी संसारी व्यक्ति जो स्वयं ही संसार सागर हम डूब रहे और दूसरों को भी ऐसे शिक्षा देते हैं पत्थर के समान है लेकिन ऐसे लोग भगवान की शरण में आएं, भगवान की पूजा करें उपासना करें परमा का ज्ञान प्राप्त करें तो फिर उनको समझ में आवेगा कि ये मार्ग गलत है हमको हमको सदाचारी बनना चाहिए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए सत्य का मार्ग पर पकड़े अपना स्वार्थ और अहंकार को छोड़ें, परमात्मा में लगे दूसरों की सहायता करें दूसरों की सेवा करें किसी को कष्ट न पहुंचा बल्कि उनकी सहायता ही करें ये भाव उनके हृदय में आ जाएगा तो फिर ऐसे व्यक्ति क्या होंगे वो फिर संसार सागर में डूबेंगे नहीं वो स्वयं अपना उद्वार का हो जाएगा और उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा वो भी डूबने से बचेंगे उनको भी रास्ता मिलेगा बस यही दो प्रकार के कुछ व्यक्ति पत्थर की तरह से है संसार में और कुछ व्यक्ति नौका के समान है जो नाव के समान है वो स्वयं ही संसार सागर में डूबते नहीं उतराते रहते हैं ऊपर ऊपर चलते हैं और दूसरों को भी पार लगाते हैं और दूसरे लोग पत्थर की तरह से हैं जो स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डूबाते हैं ले डूबा कहलाते हैं ले डूबा ले डूबते दूसरे को भी ले लेकर डूब जाते हैं तो ये कहते हैं भू रही यहां नहीं बू रही जयी भय बोहित समते ही यही अध्यात्म विद्या की और भगवान की शरण में जाने का यही फल है तो कहते हैं महिमा ये न जल बरणी कहते हैं ये ये, ये, ये तो बना ये सेतु तो कैसे बना वैसे तो कोई कहे कि देखो समुद्र के कारण से समुद्र इस प्रकार से बन गया और पाहन गुण न कपिनिक करनी कोई कहे कहेगी पत्थरी कितने अच्छे थे तैर तो रहे थे इसके कारण पुल बन गया कोई कहे कि कहेगी कपिनिक नल नील की करनी है जिसके कारण पुल बन गया शंकर जी कहते हैं इसमें समुद्र की कोई महिमा न पत्थरों की कोई महिमा न नल नील की महिमा अगर महिमा तो एक परमात्मा की भगवान राम की है श्री रघुवीर प्रताप ते तरे पाषाण ये तो भगवान श्री राम जी की महिमा है जिनके कारण से ये पत्थर भी समुद्र के ऊपर तैरने लगी ते मत मंद राम ती और भजन ही जाए प्रभुवान कहते हैं वो लोग मत मंद हैं, जो लोग भगवान की शरण में जाते नहीं उनका भजन करते नहीं जो दूसरे लोगों की शरण में जाते हैं संसार में अन्य व्यक्तियों की सहायता मानते करते हैं उनकी जय हाथ जोड़ते फिरते हैं उनकी शरण जब जो घुमा करते हैं या विषयों की शरण में घुमा करते हैं या धन संपत्ति की शरण में रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है मंदोमति <coughs> है माने लौकिक क्षण चाहे धन के हो चाहे परिवार की हो चाहे किसी व्यक्ति व्यक्ति की आश्रय हो ये सब झूठे आश्रय हैं। सच्चा आश्रय है, परमात्मा चाहे भगवान का है जो भगवान के शरण में जाते हैं वो सदबुद्धि है जो संसार में इन वस्तुओं के शरण में है तो वे लोग जय मंद मती है तो कहते हैं ते मती मंद जे राम जी बचे ही जा प्रभु मान किसी दूसरे को प्रभु मानते हैं स्वामी मानते हैं उससे सहायता चाहते हैं उन लोगों की मंदबुद्धि है <coughs> कहते हैं कि एक बार कहीं किसी पुराण की कथा है कि जब रावण मारा गया सीता जी को लेकर के भगवान राम अयोध्या पहुंच गए रा सिंह पर विराजमान हो गए <coughs> तो उसके बाद एक बार भगवान श्री राम जी वहां गए पंजाब में जहाँ क्षेत्र है वहां पर वो कौन सरोवर है जहां पर की ग्रहण त्याग लगता है स्नान करते हैं <coughs> वहां पर सब लोग इकट्ठे हुए पहुंचे तो भगवान राम भी वहां गए सीता जी वहां थी तो वहां पर ये अगस्त ऋषि और लोपामुद्रा भी मिली और, और दूसरे ऋषि भी वहां मिले तो वहा इनकी अगस्त ऋषि पत्नी का नाम है लोपामुद्रा ये जो माणिकलाल मुंशी हुए हैं उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं हिन्दी में पौराणिक उपन्यास उसी में से एक लोपा मुद्रा है लोपा मुद्रा जो है ये अगस्त्र थी उनके नाम से ये माणिकलाल मुंशी के ये उपन्यास पढ़ने लायक है पौराणिक तो रूप उन्होंने कैसा आधुनिक ढंग देकर के आधुनिक भाषा का रूप दे करके वो लिखे हैं, एक परसुराम भी उसका है मानिक ये क्या नाम लोपामुद्रा भी है और भी है इसी प्रकार कुछ उपन्यास तो उसमें उन्होंने लोका ने सीता जी से कहा, कहा कि भगवान ने भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बंधवा करके व्यर्थ ही परिश्रम किया अरे अगस्त्र ऋषि तो उनको मिले थे उनको बुलवाते तो अगस्त्र ऋषि तो समुद्र को वैसे ही पी जाते और पुरानी कथा भी इस प्रकार की थी कि अगस्त्र ऋषि समुद्र को पहले पी गए एक बार समुद्र के पी जाने की भी कथा अपनी है सुनी होगी लोगों ने एक बार कहते हैं कि टिटेरी जो थी वो हो उसके अंडे समुद्र में बह गए तो टिटेरी जो हो समुद्र का पानी उलीच उलीच करके बाहर फेंक रही थी तो इनको आ को। और समुद्र के ऊपर नाराज हुए उसके अंडे अंडे बहा दिए और लेके समुद्र को लेकर हाथ में अंदर उठाया और पी गए तो समुद्र सूख गया तो समुद्र सूख गया तो बिना समुद्र के कैसे संसार के कहा से पानी आवे और कहा से वर्षा हो तो संकट पड़ा तो फिर उन्होंने अगस्त ने अपने जो है नीचे भाग से जैसे कोई पिसाब करता है ऐसे करके उन्होंने पानी निकाल दिया तो फिर समुद्र फिर हो गया तो समुद्र पी भी रहे और समुद्र को निकाल भी दिया तो कहते समुद्र खारा क्यों तो जैसे अभी हनुमान जी ने कहा कि ये सब जो है जितनी की निशाचरी है ये रो रो करके आंसूओ से खड़ा हो गया आंसू भी खारे होते हैं ऐसे पीठा भी खारी होती है तो इसी प्रकार समुद्र इसलिए खारी है क्यों अगस्त त्रिश्वी तायर। तायर। तायर। तो इसलिए लोका मुद्रा ने कहा अगस्त के लिए तो समुद्र को जाना बड़ा आसान था इनको कहते रास्ता मिल जाता क्या इतनी समुद्र से प्रार्थना करते रहे तीन दिन तक बैठे रहे तब ये तो समुद्र ने कहा कंपन बना